गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंद नंद बंदेराधिकरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंद मनोहर वाचा कल्पतरिपा सिन्व पति पावन वो वैष्णवभ्यो नमो नमः पंगुं नमक यदिह वंदे पृंदवी तुलसीदेपिया केशवश स्ण भक्ति पदे देवी सत्व तयी नमो नम नारायण नमस्कृत नरचनरत्न देवी सरस्वती मुधीरे संगकथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशनी चांग रक्त गुर्भक्ति भक्ति प्रमदा जगोदेन्द्र दैय सतनमीष्टोह तेता स्वद शिव विरचन तरण्य भीतातिभाव दिपोथ वंदे महापुरशते चरण स्त्यक्ता दुस्तजुरी सीतराज्जक्ष्यं धरनी अर्जवचा चाह मी गैतृशाद वंदे महापुरश ते चरण यद्लवनकमी छटा विस्फुत किदर्से पूर्णागर सुसागर सारूर्ति सारा अधिकाई कदा कृपा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद सियादाधर शिवसदी गौरभक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद सियादैतगदाधर शिवसदी गौरभक्त बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलंबित भुज कनका बद संकेतन कवितर कमलाताक्ष विश्वाज बरोधर मुपालो वंदे जगत प्रिय कर्ण भूधारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरी दिप मुक्ति मुक्ति दिन भापेन सदा नर गंगा तरंगरमणीय जटा कलाप गौरीभूषितायण प्रियमद वरां सुरपति भज भीशनाथ बागी लक्ष्मी बागस वदने लक्ष्मीजस्सी यृदय संवे िंगमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे पनो नहीं प्रभुर नै बामो प्रभुर निजलाभपूर्ण मान जनाद विदुष करुण विनीति जनो भगवते विदधी यान तो तात्मन प्रतिमुखो सी नैवात्म प्रभुरूर्ण मनम जनाद विदुष पूर्ण जाद भगवते प्रतिमुखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपा जी ने बताए जे कृष्ण अन्वेषण करने के लिए कृष्ण अन्वेषण करने के लिए हम लोग आए हुए हैं हमारा जिंदगी कृष्ण अन्वेषण के लिए है हम भी घर चढ़ आए थे कृष्ण अन्वेषण करने के लिए लेकिन बाद में मेरा जिंदगी बदल गया कृष्णन कृष्णोन्वेषण के बदले में कामिनी कंचन प्रतिष्ठा संग्रोह का काम पे मैं लग गया यही मेरा सबसे बड़ा बीमारी है सबसे बड़ा बीमारी यही है जो कृष्ण भजन करने के लिए गुरुचरण आश्रय किए हैं मठ आश्रय किए हैं और जो भी है कृष्णन कृष्णोन्वेषण करने के लिए हमारा जिंदगी है लेकिन बाद में ये जिंदगी बदल गया और कामे निकांचन प्रतिष्ठा संग्रह के का काम में हम लग गए यही मेरा बड़ा सेवा हो गया ऐसा ही हमारा जिंदगी है बार बार ये विषय को चर्चा होनी चाहिए गौड़ी भजन का यही विशेष है उसमें एकमात्र कृष्णों छोड़कर किसी का अन्वेषण मत करो और गुरु वैष्णव का ऐसा अनुगत करना चाहिए जिसमें इसी जन्म में कृष्ण प्राप्ति हो जाए हमारा गुरुवर्ग का दो स्वरूप है एक स्वरूप है राधा रानी का उधर सेवा में व्यस्त है और दूसरा एक है श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य लीला जो है उसी में एक स्वरूप बनके सेवा कर रहे जो लोग सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है सिद्ध स्वरूप तो हमारा पागल का बात यहाँ किसको को बताए सब जो व्यक्ति सिद्धो स्वरूप को प्राप्ति करना चाहता है वो गुरु का नित्य स्वरूप को अनुभव करे उसके बाद श्री गुरु जी कृपा करके अपना वृंदावन में जो स्वरूप है वो भी बता दे गौ स्वरूप में जो स्वरूप है वो भी बता दे ऐसा करके और गुरु जी बता दें गुरु जी कृपा करके हमको बता देंगे ये कैसे हमारा नित्य स्वरूप है हमारा नित्य सेवा कहाँ है नित्य धाम में जाने का बाद हमारा क्या सेवा मिले ऐसा सारे व्यवस्था हो जाता साधु ने शादी वे जहा सिद्धि थे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता पूरा जिंदगी आप गवा दिया बेकार ऐसा हो ही नहीं सकता सारा जिंदगी हम बेकार गवा दिया और अंतिम में, में मेरा सिद्धि हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता तमाम जिंदगी को हम गंवा दिया खराब कर दिया पूरा व्यसन में लगा दिया यहां तक कि हरी कथा को भी व्यसन में बदल दिया हरी कथा सुने तोरा एंजॉयमेंट हो मजा हो नाचा कूदा करे अरे महाराज हरी कथा तो औषधि है हरी कथा तो दवा है आपका ऊपर दवा डाले तो आप तो गुस्सा हो जाते हो ये तो दवा है औषधि है हरुषा हरी कथा को कैसे वैसल में वैसन में बदल दिया आदमी समाज का आदमी इतना है वे रहम है जो है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अर्थ लगान है अर्थो करो गुरु अनुगत्य अर्थो करना है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में काले ने एक बात को उठाया था लेकिन व्याख्या नहीं हो पाया वो है गोस्वामी लोग नाना शास्त्रों विचार और ही को निपुण वो लोगों का ऊपर चैतन्य महाप्र का आदेश हुआ तमाम शास्त्रों को विचार करके जो सत जो सत्य सिद्धांत है वास्तव सिद्धांत है उसी को स्थापन करना और जो बेकार सिद्धांतों सिद्धांत नहीं है उसको टाल देना ये सब आदेश साक्षात् अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किए आदेश किए अभी हम अपना मनमानी अगर कोई शास्त्र पढ़ने जाए गुरु वैष्णव का अनुगतव के बिना क्योंकि गुरु वैष्णव जानता है हमारा हमारा डाइजेशन पावर कितना है तुमको तो इतना खीर खाने दे और तुम्हारा नींद हराम हो गया वो तो ठीक नहीं जितना तुम्हारा पचेगा हजम उतना ही देगा उतना ही दे गुरु वैष्णव का नियम है जैसे दवा देते हैं वैद्य देते हैं आप अपना मनमानी दवा शुरू कर दो सत्ता नश हो जाएगा वो जानता है गुरु वैष्णव जानता है इसको क्या दिया दिया जाए क्या नहीं दिया जाए सब जानता है जैसा कस्तूरी है कस्तूरी जानते है कस्तूरी हरिन जो है हरिन का जो नाभि उसमें कस्तूरी निकालते हैं और कस्तूरी जो है कस्तूरी वैद्य जो है बैद्य जानते हैं पहले का जो जरा बादशाह है जितना सारे बड़े बड़े बादशाह सबको बैद्य लोग कस्तूरी देते थे पान का साथ पान थोड़ा सा और उसका शरीर का जजमेंट करके उसका जो शरीर है वो जो बादशाह है उसका शरीर कैसा है उसको पूरा विचार करके उसका मुताबिक सोरसों भी नहीं सोरसों को दस भाग बीस भाग करके एक भाग दे सकता पान का साफ उसमें क्या होगा उसका क्षमता भरे कस्तूरी और अगर वैद्यों ने थोड़ा बहुत गलती कर दिया या तो बैद्य बैद्य बोल के गया वो ज्यादा खा लिया तो मौत हो जाएगा कस्तूरी अगर ज्यादा खा ले तो मौत हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा और वो वैद्यों का हिसाब के अनुसार खाए तो उसमें क्या होगा उसका बढ़ेगा बॉल उसका मुताबिक क्योंकि बहुत सारे रानी हैं बहुत सारे हैं राजा राजाओं का बात है ऐसा है जो भी शास्त्रों का पाठ करना है क्या करना है नहीं करना है वो वैष्णव जानते है इसका कितना तक इसका संस्कार है इस संस्कार का अनुसार वो वैष्णव लोग जो है गुरु वैष्णव उनको देते हैं शास्त्रों का विचार काल ये प्रश्न उठाया था कभी भी अपना मनमानी हजारों किसी का शास्त्रों परो तो आपका लिए आपका लिए ये बड़ा भारी भयंकर सर्वनाश अगर वो लोग केसव खुशी महाराज क्यों पढ़ते थे उनका क्या दरकार था ये मत पूछो कि नित्य जगत का है इसका हिम्मत है ठाकुर जी बोला है वो पूरा शास्त्रों को विचार करके उसका अंदर में क्या सिद्धांत है ये निच, निचोर अनुभव करने का सामर्थ्य है जगतवासी को कीपा वितरण करने का सामर्थ्य उसका अंदर में है बाकी आम आदमी का यह समर्थ नहीं है इसलिए जो बोले वही करना जैसे कल उदाहरण उठाया था विष्णु पुराण में है विष्णु विष्णु क्या किया महाविष्णु दो चूल उखाड़ के फेंक दिया दो चूल बाल एक सादा एक काला उठा के फेंक दिया और देवता लोग बोले ये हमारा जो दो बाल है बस ये कृष्ण बलराम हो जाएगा ओके तुम बोलोगे जय हरी राम राम पहले वहां विष्णु जो है वही तो आदि है जो जो बाल से कृष्ण बलराम का और काम हो गया तो ऐसा सिद्धांत तो है सर्वनाश हो जाए जो विचार लगाने वाला आदमी है जो जिसका अंदर में बड़ा ऊंचा अनुभव है गुरु वैष्णव के की पर करो गुरु वैष्णव अनुगत्य में अर्थो अपना मनमानी मत करो पहला क्वेश्चन है मेरा पहला प्रश्न है ये जो तुमने विष्णु पुराण में लिखा है एक सादा एक काला चूल को फेंक दिया मेरा पहला प्रश्न है तो विष्णु का तो नित्य जो वन है सा नहीं सकता कहां से कहाष्णु तत् तो जो है नित्य है और उसका वार्धकों का प्रश्न ही नहीं है कहां से सादा चूल आया ये सब उल्टा पलटा बता रहे पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है तो अगर विष्णु ने दो चूल उखाड़ दिया उसका मतलब क्या है विष्णु ने यह बोलना चाहा कि मैं मेरा ये दो चूल कृष्ण बलराम बन जाए इतना अपमान है मेरा बाल का बराबर ऐसा नहीं ऐसा नहीं इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए कि विष्णु जैसे कि विष्णु बोल रहा है कि देखो मैं उखार ये चूल उखाड़ कर फेंक दिए हमारा जो चूल है यही ये, ये वसुर फसुर मारन जो तुम जो प्रार्थना की ये सब पूरा करने के लिए काफी है असुर मारन जो क्रिया जो है ये हमारा जो हम जो चूल्हा करके फेंक दिया ये जतिष्ठ है ये कर देगा हमारा जाने का दरका ऐसा बोलने का और चैतन्य चैतन में तो विचार भी है देखो उसमें लिखा हुआ है जितना सारे ओसुर मारन है बगा अखासुर जो भी अगा वगा जो कुछ भी है सारे जो है ये सब कोई कृष्ण ने मारा नहीं सब दारे ओसुर करे दारे विष्णु करे ओसुर संहारण देखने में कृष्ण है लेकिन विष्णु है उसका अंदर में सब ओसुर मारो नदि सायकालीन अधिवेशन में हम विचार करेंगे जैसा होगा होगासुर वकासुर आदि बहुत सारे है बदसासुर कृष्ण पक्ष का हम कृष्ण पक्ष का है ऐसा बोल के परिचय देने का कोशिश के इस विषय में प्रोपात जी का क्या विचार है हम प्रस्तुत करेंगे अब ये प्रश्न है ये बोलने का मेरा मकसद है ये मेरा बोलने का अल्टीमेट टारगेट क्या था जे हम कृष्ण भजन करने के लिए आए हैं कृष्ण अनुसंधान मेरा जिंदगी का मकसद है, है जैसे गोपियों का बात काल चर्चा की जैसे गोपियों का वातकाल चर्चा की जब बिचुकी उन्मत्वना तो बनो जंगल से जंगल ढूंढ रही है कि कहाँ कृष्ण है यही हमारा जिंदगी होनी चाहिए या तो चुरासी करो या तो नाम करो कुछ भी करो हर वकत कृष्ण अनुसंधान रसोई करो किच भी करो हर वक्त टारगेट है कृष्ण के पास कैसे जाए हमारा ये क्रियाक्रम का द्वारा कृष्ण संतुष्ट है कि नहीं और कैसे जाए ये विचार होनी चाहिए अगर ये नहीं है विचार तो उल्टा फल हो जाएगा हाँ काल जो है चर्चा किया मेरा बोलने का मतलब ये था टारगेट ये है अपना मनमानी कभी भी रास लीला पाठ मत करो ये मेरा अल्टीमेट टारगेट बोलने का कभी भी अपना मनमानी किताब खरीद के और अल्टीमेट रास लीला शोभन शुरू कर दो पाठ कर दो तो तुम्हारा सत्यनाश हो तुम्हारे उतना क्षमता नहीं है तुम जरो शरीर का बाहर जा नहीं सकते बद्ध जीवों का जो अभिनिवेश है अपना जर शरीर पर तमाम ये दृश्यमान जगत पर जितना अभिनवेश है ये अभिनिवेश से छुटकारा उसको अभी तक नहीं मिला जब ये प्रपंच से दृश्यमान जगत से जब छुटकारा नहीं मिला उस समय तुम कृष्ण शुद्ध हो कृष्ण लीला को विचार करने बैठो संभव नहीं सकोगे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी नहीं करो ये हम नहीं बोला हम बोला Try to get quality योग्यता लाओ पहले धीरे धीरे गुरु वैष्णव का अनुगत करो हमारा सब गुरुवर्ग जो सब गुरुवर्ग रूपानुगो गुरुवर हो सब रूपानुगो गुरुवर हमारा गौरी गो, गुरुवर्ग सब रूपानुगो गुरुवर हो रूपानुगो या तो रागानुगो बोल दो ओपन क्योंकि रूपानुगो बोलने से रूप का अनुगतव में होता है ना उसमें कई अगर सख् रस किया तो उसमें हमारा सिद्धांत तो उल्टा हो जाए रागानुगा सोच रागानुगा में रूपानुगा आ ही जाता तो किसी का अगर बात लो भाव है किसी का सख्व भाव है वो आ जाएगा कोई असुविधा नहीं कोई का अंदर में ऐसा भाव होना चाहिए जो रागानुगा भाव अर्थात अंतर में सहज राग सहज अनुराग कृष्ण के लिए पैदा हो जाए तो पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा जिसका पहले नहीं हम काल ये चर्चा किया था जे दुनिया में कोई भी कृष्ण सेवा करे कुछ भी करे साधु सेवा करे साधु सेवा का मतलब कृष्ण सेवा ही है साधु को सेवा करे उसका मतलब कृष्ण सेवा ही हुआ कृष्ण साधु पर ही करे तो इसका लिए साधु संत तो क्या तुमको पेमेंट दे देगा तू इन्ह ने सेवा किया था ले इसका पेमेंट ले ले कृष्ण ऐसा चतुर है जो जी यथा मन प्रपद दंत तथी व भजामी हम लेकिन अनंत ब्रह्मांड हर जगह कृष्ण का ये जो प्रवचन है ये ठीक है एक जगह कृष्ण का प्रवचन जो है वो काम नहीं देता वो है ब्रजभूमि ब्रजभूमि का अंदर जो भाव है कृष्ण का ब्रजवासी का कृष्ण भगवान ने हार कर कह दिया ये यहाँ मेरा चलेगा नहीं कुछ यहाँ जो है आप लोगों का जो सेवा है प्रीति है प्यार है इसका बदले में हमारा चुकाने का कुछ नहीं है मैं हाथ उठा दिया सरेंडर कर दिया देखो ना परे अहम निरवध सं है सदु कृत्म विभुधायुषा पीवा जामा अवजनो दुर्जन दुर्जर गृहो श्रृंखला संविश प्रतिजातु साधना ये एक बात तो वृंदावन का अंत करण छोड़ के अनंत ब्रह्मांड में किसी जगह हुआ औषधद जो शिथिल प्रमे नहीं मोर प्रतो जारा सा भी कुछ ओसद जो है कृष्ण रक्षा करे कृष्ण रक्षा करे कृष्णो यार कृष्ण है हमको रक्षा कर देगा अनंत ब्रह्मांड का मालिक है है किस्म को हाँ तो हो गया तो जब ही हमारा अंदर में जारा सा भी ऐश्वर्यों का स्पर्श की तो ब्रज भूमि का जो प्रेम संपत्ति है वो नहीं मिलेगा संभव नहीं क्यों भले ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मित्र तुम्हारा अंदर में जो ऐश्वर्य पैदा हुआ इसके कारण विशुद्ध जो प्रीति है एकदम वो प्रीति उदय हो नहीं पाएगा जैसे भगवान श्री कृष्ण चैत में तो बता कि देखो माँ मेरे को एक थप्पड़ लगा माँ मेरे को मार के हमको दोड़ी रस्सी रस्सा से बंधन करते है बदमाश किया मारे एक लाठा ऐसा गोपियों ने गाली देती हैं हैं तुम्हारा बुद्धि नहीं है कुछ है ये नहीं भगवान श्री कृष्ण बोले है जब गोपियों ने गाली देती है तो वेदोस्तिति तो हरे मोर वेद का जो स्तुति ओम नमो भगवती वासुदी बोले वो सब देख दे वो सब छोड़ दे दर के ये सब छोड़ दे तो क्या अच्छा लगता है ब्रज गोपी जो गाली देते हैं, देती है ना गाली तो भगवान बुधबाह ये बड़ा मीठा गाली जगन्नाथ का पंडाल लोग देखो तेरी तो हैं, बोल के एक गाली दे दिया है तेरे माँ की बाप की जगन्नाथ बहुत अच्छा लगता हंसते रहते हैं जगन्नाथ <laughs> जगन्नाथ का हाँ बोले वाह अच्छा है जब कृष्ण देखे कृष्ण विचार प्रस्तुत किया चोगता, चोगता में है। ए जो मेरा सखा है सोचते ए सो तू कौन सी बड़ा है रे तू हम समान है तू क्या गोवर्धन पकड़ा था हम नहीं पकड़ा था हम भी तो लाठी देकर ठेका दिया था ना तब तो तू पकड़ नहीं था तेरा बस का है आ, ऐसा है सखा जो है तू हम समान है झूठा खाए एक कृष्ण खाके देख तो मिठा है कि नहीं आ खिला दिया उच्छिस्ट भोजन करा दिया आ, हा हा बहुत मीठा है ये जो है जो भाव जो है कृष्ण को भगवान हरि अनंत ब्रह्मांड बोध ऐसा नहीं अरे, ये, ये कृष्ण तो हमारा लड़का है हमारा हमारा छोरा है और हमारा दोस्त है हैं ऐसा जो विचार है हमारा आ, प्यारा शैम है ऐसा जो विचार है इसके द्वारा ओश्वर्य कभी प्रकट नहीं होता ब्रज की बाहर देखो तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जगह मेरा प्रीति नहीं लगता है क्यों ये लोग ओश्वर्य आए ठाकुर जी है इसको पूजा चढ़ा और रखा करे हमको ऐसा बात है कि तो वृंदावन का अंदर में क्या अरे हमारा लीला का लाला का बहुत तबियत खराब हो गया क्या होगा गया देखो भूत पकड़ लिया बोल के उसको झाड़े ब्रज की ब्रज की जो भाव है वो एक्सक्लूसिव भाव है ब्रज की जो भाव है इतना अनोखा भाव है अनपैरा लाल इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी भाव जगत में ऐसा कोई भाव नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रति प्यार जिसके साथ व्रजभूमि का पृथ्वी प्यार का साथ तुलना करें। एक उदाहरण दे दे सुंदर हम गुरुवर्ग का मुख से भी सुने हैं बहुत सुंदर चैतन्य महापो भी ऐसा लीला की है ऐसा नहीं ऐसा ही लीला की भगवान श्री कृष्ण ने असुस्थ लीला की उसका सर दर्द बहुत सर दर्द हो रहा है बाप रे बा मारा जाए और क्या की सबको सब बौद्ध वैध आए बौद्ध सब ट्रीटमेंट किया कोई बीमारी क्या है आखिर बीमारी क्या है आखिर बीमारी क्या है पकड़ नहीं पाते मतलब क्या है अंत में कृष्ण बोले देखो भक्त पद जल भक्त पदो रेणु ले आओ भक्त का चरण रेणु ले आओ हमारा माता ठीक हो हमारा हम दवा हमारा दवा हम खुद बता दिए जब जब बता दिया तो सारा जगह धूलने लगे भक्तों को बोलने लगे चरण धोली दे दो कृष्ण का माथा जा, जा, जा, जा कभी मुख में लाना नहीं है ऐसा बात ऐसा बात कि कहे पागल हैं जा कृष्ण का ऐसा करके तमाम दुनिया को ढूंढे किसी जगह चरण धोली नहीं देने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है, है। मेरा चरण धोली कृष्ण का माथे बोले ऐसा तो बोला है कि भले बोलने दे वो ऐसा बोलता ही है छल्ली है कपट और वृंदावन के अंतकरण में आए आके सबको गोपियों को बोले कृष्ण का ऐसा ऐसा सर दर्द है बहुत तबियत खराब है हाँ बोले क्या दवा दवा नहीं खराये दवा खराय लेकिन फल नहीं हो रहा है बोले क्या करे मैं कौन सी दवा चाहिए बोले आ तुम लोगों का जो चरण का धूली है ये धूली दे दो ये मांगा इसमें ये दवा है इसमें चिप बोले ले जा ले जा कितना लगे ले जा कितना लगे ले जा सब जा ले जा से दे दिया जा जाूली ले जा खूब माथा में दे ऐसा है वृंदावन का जो भाव है वृंदावन में मैं नरक में जाऊं मेरा कुछ भी हो जाए मेरा शांति हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा जो प्रिय है शैम सुंदर वो खैरियत रहे उसका तबियत ठीक रहे वो उसका सब ठीक रहे आए हम मर जाए तो ठीक है ब्रजभूमि का ऐसा भाव है ये हम प्रस्तुत करेंगे गोपी के थोड़ा हो गया उसका उद्धव संवाद में जो गोपियों का ये सब अंतर का भाव है बहुत गुप्त तो भाव है ये सब बाहर का आदमी सोचे नहीं सोचना संभव सोचे कैसे सोचे जोर जोर तो सोचना संभव नहीं ऐसा भाव है तो वृंदावन का अंतकरण जो है वहां जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अगर ब्रह्मा जी का माफी का अगर आयु मिल गया मेरा मेरा अगर ब्रह्मा जी का माफी आयु भी मिल गया फिर भी हम तुम लोगों का जो जो जो सेवा का जो सेवा का बदले में कुछ दूं ये मेरा पास कुछ है ही नहीं जो मैं दूं कुछ नहीं है इतना दुर्बार आकर्षण है संसार बंधन शरीर बंधन सारे सब छोड़ छाड़ के काट के दुर्जर ग्रह हो श्रृंखलाहा संष तदव प्रति या तुसाधन ये जो तुम्हारा सेवा का बदले में मेरा देने का कुछ नहीं है और तुम लोग तो साधु हो और साधु कैसा इसका विचार पहले ही कृष्ण भगवान प्रस्तुत कर देखो ये पेड़ पौधा है ये फल भी देते फूल भी देते हैं लकड़ी भी देते कुछ भी मांगो लेकिन इसके बदले में कुछ मांगे नहीं हमको हम फल दिया दे ऐसा बोला नहीं कुछ बोला ही नहीं मारा जाए मारा जाए फिर भी कुछ विको जनो का मोहल पानी न मंगाए जय जा मंगाए तारे घर में रक्षण भगवान श्री कृष्ण बोल रहे और तुम लोग जो साधु हो साधु का तो साधु का जो भाव है और जैसे वृक्ष लता देखो कितना सुंदर सेवा करते तो, कुछ मानते नहीं देते ही रहते ले जड़ जगत में देही देही देही देही ऐसा कह देओ अपना पूरा तमाम जिंदगी का जो नंगापन है वो समाप्त तो नहीं होने वाला तुम्हारा पूरा जिंदगी का जो नंगापन देओ देओ देओ देओ ये देव देव समाप्त तो नहीं हो कभी समाप्त तो नहीं हो बद्य का ऐसा ही हालत उसका नंगापन कभी समाप्त नहीं होते खाली देव देव और कृष्ण भजन में क्या है लेओ, लेओ, लेओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ सब ले जाओ ऐसा कृष्ण भजन है अगर हिम्मत है तो कृष्ण भजन करो नहीं तो भागो जाओ नारायण भजन करो चलो तो प्रतिया आपका जो साधु वृत्ति है इसके द्वारा स्वयं आप संतुष्ट हो जाओ हमारा कुछ देने का है ही नहीं क्या दे आपको ऐसा करके विचार प्रस्तुत किए इसके बाद जो है हम ज्यादा रास लीला का व्याख्या ना करें यह माना है गुरुवर्गों ने बोला बद्ध जीव है उनको समझेगा नहीं इसके बाद सिर्फ परीक्षित महाराज का एक प्रश्न है ये प्रश्न बड़ा काम का प्रश्न है, है? परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है ये सुननी चाहिए नहीं सुने तो ये जो प्रवचन सुना उल्टा फल दे सकता परीक्षित महाराज ने अभी राजा वाचो राजा कहते हैं वाचो संस्थापना धर्मस्व प्रसम इतर अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जगदीश सकथम धर्म सेतूना वक्ता कर्ता रक्षिता प्रतिम आचरद ब्रह्मन परदराभिमर्शनम बड़ा काम का प्रश्न है बोले राजा प्रश्न के गुरुजी का सामने गुरुजी का सामने प्रश्न किए सुखदेव गोस्वा के सामने गुरुजी ये हमने सुने हैं जय गीता में ठाकुर जी का प्रवचन तो गो गीता में प्रवच के प्रवचन आता है आप अगर बोलोगे गीता का प्रवचन तो बाद में हुआ था लेकिन गीता तो नित्य है अगर कोई बोले हाँ एक घटना का बाद गीता का प्रवचन हुआ था ये भी हम स्पष्ट कर दिए लेकिन गीता नित्य तो है ऐसे कहने का बात हम कह रहे हैं। तो गीता में भगवान बोले जे जदा जदा ही धर्मस्व ग्लान भवती भारत अभ्युत्यान अधर्मस्व है तो में हम ये सब बोला धर्म संस्थापन करने के लिए मेरा आविर्भाव ठाकुर जी का कहना है बहुत सारे जगह भी कह दिए ऐसा नहीं कि गीता में कहे सो so, संस्थापनायो धर्म स्व प्रसमाय तरस धर्मो का जो विफरीत है अधर्म इसको नाश करने के लिए अधर्मों का स्थापन करने के लिए ही प्रसमाय प्रसमाय तरस अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जा स्वरा जितना सारे अंशों कला है सब भगवान स्वयं अवतारी जितना सारे अंश कला है उसका अंदर में है अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जगत ईश्वर स्वयं अवतारी स्वयं अवतारी का मतलब है ठाकुर जी का अंदर में सारे अवतार अंश जो कुछ भी सब है अनंत जगत में अनंत जगत में जितना सारे अवतार है अवतार है सारे अवतार का मूल जो है सब कृष्ण का अंदर में है ऐसा नहीं कृष्ण का अंदर में अवतारी अवतीर्ण ही भगवान अंशे न जगदीश ऐसा जो जगदीश्वर है जगद ईश जगदीश्वर जगन्नाथ है सकेतु कथम धर्म सेतु नाम वक्ता करता भी रक्षिता जो धर्मों का धर्मों का सेतु बंधन किए धर्मों का ये नियम बनाए और धर्मों सेतु नाम वक्ता वो बोलते हैं धर्मो सेतु बनाए और धर्म सेतु का धर्म का संरक्षक भी है धर्मों का संरक्षण करते हैं वो कैसे ऐसा उल्टा कर दिया प्रतिम आचरत ब्राह्मण परद और दूसरे का रमणी जो है दूसरे का रमणी ये सब लेके कैसे निर्पित किए कैसे किए लीला किए ये तो ठीक नहीं है ऐसा कैसा है इसका हमारा बड़ा हमारा चिंतन आ रहा है ये आप जवाब दो कीपा करके कृपा करके हमको बताओ के प्रतिम उल्टा कर दिया क्यों ठाकुर जी तो खा देते हैं हा ठाकुर जी ऐसा किया प्रतिम आचरत पर हे गुरुजी हमारा संशय अब छेदन कर दे क्योंकि ये संशय अगर रह गया तो हमारा सत्यनाश हो जाएगा हमारा भजन नहीं बनेगा ना सत्यनाश हो जाएगा ये तो कृष्ण किया हम भी करें क्या दोष है ऐसा है ठाकुर जी स्वयं धर्म का संरक्षक है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नीश्व ना दे इत्यादि श्लोक है सुंदर स्कर्मो सुन्द। जो है साक्षात् ठाकुर जी स्वयं प्रणयन किए है इसलिए वेद अप क्या है अपौरुष किसी ने बनाया नहीं ये जो है भागवत जी है वेद है पुराण सब अपने आप उदित हुआ नित्य जगत में हर वगत है सकथम धर्म सेतुना वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिम आचरत ब्रह्मन पर दराशन दूसरे का जो पत्नी है सब लेकर रमन की रमन की रमन ये कैसा है तो उचित नहीं था धर्म का खिलाफ है आपका तो कामजदपति कृतवान वैजुगुपित किमिप्राय एतम न संशय छिंद सुब्रत जो श्लोक देके हमने शुरुआत किया था उस श्लोक का विचार करना क्या श्लोक देके शुरू किया था हमने प्रहलाद महाराज जी का उदाह क्या नई बात मनो प्रभुर निजलाभ पूर्ण नई बात मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण मान जनाद अभी दुसो करुण जब जद जनो भगवते विदी तमान तो चा प्रतिमुख क्यूँ हम ये श्लोक देके शुरू किया था क्या रहस्य था इसका विजय रहस्य नहीं बा आत्मनो प्रभु रिजलाभ पूर्ण ठाकुर जी निजलाभ में संतुष्ट है आत्माराम जदपति आत्माराम बाहरी कोई वस्तु का दरकार नहीं है चाहे तुम्हें रसोई करो ना करो कुछ भी करो श्याम सुंदर ठीक ही है उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा ठाकुर जी का कुछ बिगड़ेगा नहीं और गुरु वैष्णव का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं जाओ जो जो कुछ करना है करो कुछ बिगड़ेगा नहीं आत्मा राम जो है आत्मा रमन करते हैं। में रमन करने वाले है अकेला घर में हंसते रहते हैं पागल कमा विरोते रहते हैं ये आत्मा है पागल नहीं आत्मा राम तो ये जो है ये प्रभु जो है निजोलाभ पूर्ण प्रभु स्वयं आपने सब, प्रभु स्वयं आप में ही प्रभु स्वयं आप में ही पूर्ण है बाहरी कोई वस्तु का दरकार नहीं तब भी अगर कहो कि बाहर का आदमी पूजन करे पाठ करे इतना सुंदर करे तो ठाकुर जी का कुछ नहीं पर हाँ प्रोहलनाथ महाराज जी बोला ऐसा है कि दर्पण का सामने अपना चेहरा देखने का कोशिश करो जैसा है वैसा ही देखो जैसा करनी ऐसा भरनी जैसा तुम करोगे बहुत आदि पूजन करोगे शम सुंदर के बोले देखो तू पूजा किया तेरा चेहरा देख ले मेरा अंदर में ऐसा चेहरा तेरा है शन सुंदर वो तू जो हमको पूजा किया इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं था लेकिन तू किया तो तेरा ही हुआ लाभ मेरा क्या लाभ हो तेरा ही एक गोपियों का पूजा के द्वारा कृष्ण हाँ ये पूजा चाहिए मेरे को ये अलग स है लेकिन बाकी जो है दुनिया में निजलाभ पूर्ण भगवान सब जगह ऐसा जो है सब देखो ये विचार प्रस्तुत के इसलिए है आप तो काम जदपति ही कृतवान वो युग देखो ये प्रहलाद ये जो है तुम्हारा परीक्षित महाराज कोई साधन आदमी नहीं है वो जानते हैं जगतवासी उल्टा सोचेगा परीक्षित महाराज जो जानकारी है ये जगतवासी कभी विश्वास नहीं करेगा कृष्ण को इससे इच्छा करके ये सब प्रश्न किए गुरुजी के सामने का प्रश्न के द्वारा जो उत्तर आएगा वो सुनने को मिलेगा है सुनने को मिलेगा ना जैसे अर्जुन प्रश्न किए तभी ना गीता आया गीता कहाँ आते गीता आने का कोई संभव ना क्या की अर्जुन क्या बद्द जीव है, है? नर नारायण का उतारा बोला शास्त्र ऐसा तो कहने नर नारायण रूप मान के आया है नर नारा नारायण कृष्ण का अंदर है, है। किष्णो से किष्णो से आया है है सब जो भी इधर देखो आप तो काम ऐसा तो करके प्रश्न किया इतना ग्रिन, इतना घृणित कर्मों किया है सामसुंदर सुंदर ऐदुपति किम अभिप्राय इसके पीछे क्या गुप्त रहस्य है एक हमारा अंदर का जो संशय संदेह है इसको छेदन करें जी की की। गुरु जी कृपा करके क्योंकि गुरु स्वरूप का यही माने है गुरु का व्याख्या करो हम करेंगे बाद में गुरु का मान ये है गुरु वो है सर्व संशयो संचितता अनलसो गुरु राहिता जो शिष्य का अंदर में शरणागत तो व्यक्ति का अंदर में संशय रग देता है काट नहीं पाता वो गुरु बनने का योग्य नहीं है गुरु बन लायक नहीं चाहे तमाम दुनिया उसकी पूजा कर दे माला दे दे पैर धुला दे चोरना भी तो खाए तो उसमें क्या हो सर्वस सर्वसंशय संता सर्वसंशय छे नहीं सर्वसंशयो चेता नहीं सर्वसंशय संता सर्व संशय को ऐसे मिटा दे जड़ से उठा के फेंक दे कौ अब जिंदगी में संशय उदय होगा ही नहीं इसका नाम है शिष्य है और उसका नाम है है गुरु। गुरु तब सोचो गुरु कौन है, शिष्य है। कैसे गुरु बनाओ किसको गुरु बनाओ विचार करो बैठ के महाप्रभु जी ने बार बार सोनातन गोस्वामी को आदेश सोनातन बोले देखो स्थिति शास्त्रों का जो प्रमाण उल्लेख करने का कोशिश की ठाकुर जी आपने बता आदेश की मैं कैसे करें थोड़ा थोड़ा उसका स्केच लाइन बताओ संक्षेप में वहां पर उन्हें बताया देखो कैसे गुरु ग्रहण करना है गुरु शिष्यों का परीक्षण हाँ, सब गुरु परीक्षा गुरु को गुरु को देखे शिष्य ऐसा नहीं कि उधर अच्छा गुरु है बड़ा विदेश में प्रचार के चलो ले ले ऐसा नहीं गुरु कौन है कैसा तत्व है सब समझना चाहिए ऐसा तो विचार है भद्र जीव कभी गुरु को परीक्षा नहीं कर सकते देखो ऐसे तो है देखो विचार ये है कभी भी बद्रजीव गुरु जी को परीक्षा नहीं कर सकते संभव नहीं नॉट पॉसिबल संभव नहीं लेकिन प्रलिमिनरी जो विषय है गुरु का के विन्वेष ये तो देख सकते हो ये तो जैसे गुरु शिष्य का परीक्षा का एक उदाहरण दे दे तो आप समझ में आएगा जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने भजन निष्ठा देखकर गुरु बना ले बोले ये हमारा गुरु है लोकनाथ गुसाई और लोकनाथ गुसाई जी शिष्य को परीक्षा कर ले क्या तेरा ये भाव है ये क्या चाराना का भाव है कि दुआना का भाव है दुआना का भाव है कि दो चार का चुआन्नी का भाव है चुवान् का भाव है क्या देख लिया परीक्षा करके बेकार नहीं चुआनी का भाव नहीं है ये हे बड़ा एकदम तो ले लिया आ मेरा गदी पर पहले बोला बाप यहां से हम किसी को शिष्य नहीं बनाते बाद, बाद में तो एकदम रो पड़ा आ जा राजा का लड़का है वो झाड़ी दे रहा है टट्टी पे साफ साफा कर रहा है हम भी किया टट्टी पे साफ साफ सारे वैष्णों का बाथरूम साफ़ करो जितना करोगे उतना बुद्धि शुद्धि होगा नहीं करोगे तो मरो बैठे रहो खाओ सो जाओ ट्राई टू तो क्लीन योर हार्ट खाओ व सो हो जाए हरिकथा शोभन वो तो है ही है उसका साथ सेवा भी करनी चाहिए ऐसा है जो लोकनाथ गोसवाई नौत्तम ठाकुर का परीक्षा ले ली दे, देखना है ठीक ऐसा जब चैतन्य बापू स्वयं बोले मेरा बात मास्टर जी विचार करके देखना जब चैतन्य बापू स्वयं सनातन गोसाई बोलते थे गुरु शिष्य परीक्षण आदि सब विषय तो हम ये सो ये चैतन्य महापू बोला फेंक दो आज कितना व्यक्ति आया पचास में आया दिखा लेने गई दे देखा दे। होना चाहिए नहीं तो वो जाके क्या करे कोई चिकन है ले तो लिया बस हमारा बदनामी कर देगा कितना हुआ बड़ा बड़ा वैष्णव का बदनाम कर दिया संन्यास लिया उसका बाद फेंक दिया बस शादी क्या क्या लपड़ाबाजी से हो भगवान ऐसा हसा है तो ये परीक्षा होना चाहिए कि सन्यास का युग हो कि नहीं ऐसा तो गुरु वैष्णव करुणा करके दे देते हैं जो अगर चेंज हो जाए थोड़ा तो हमारा गुरु का मुख सुने हैं ये कोरामीन है कोरामीन जानते हो अंतिम समय एकदम मरने का हालात है देख को देके देखे अगर बच जाए तो कोराम दे दिया ये सन्यास जो है को बोला हमारा संन्यास देने का बिल्कुल इच्छा नहीं था महाराज लेकिन ये कोरामीन दे दिया अगर चेंज हो लड़की भाई ये सब बातें करें सब थोड़ा चेंज हो ये भी बोल दिया क्योंकि ये प्रवोचन कोई सुने बाद में बोले महाराज जैसा हमारा गुरुवर का हमा कहा ये भी बोल दिया भाई हाथ तोल दिया है ये कोरामीन है बांच तो जिया जी जी गया तो जिया चलो ठीक है ये कोरामीन और कुछ नहीं तो ये जो है ये प्रश्न किए किम अभिप्राय क्योंकि जिन्द, जीवन जिंदगी में अगर अंतिम समय मरने का समय संशय रह जाए तो तुमको दोबारा आना पड़ेगा इससे गुरु वैष्णव में कोई संशय नारो भगवान में भी नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो धर्मो व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वरान साहसम तेजी आसम नौ दोसायो दो सर्वभू पहला बात तो यह है धर्मों का जो व्यतिक्रम कभी कभी देखा जाता है जो ईशीता प्राप्त हो ईश्वर ऐलो के लिए दोष नहीं होता दो एक उधा, ये दो दोस ये लोगों के लिए दोष नहीं बनता क्योंकि थोड़ा वो दोष आया भी है वो जल के खाग हो जाता समझ रहा था दोष नहीं हुआ ऐसा नहीं जैसे ऋषि मुनि आदि इंद्रो ने भी गलती किया बहुत बार लेकिन ये लोग तेजी तेजियान है तेजियान व्यक्ति के लिए जो है बंधेर सर्वभुजाता आख का अंदर आप मंगसों का टुकड़ा दे दो या तो कुछ दे दो जो कुछ भी दोगे सब जल के खाक हो जाएगा उग्नि का कोई दो स्पर्श नहीं करे। जब भी हम जुगो का समय में उग्नि चयन करते हैं विशुद्ध मंत्रो बोल के, तो कहने का बाद चीज को जला के खत्म कर देता ये उग्नि का खुद का कोई दोष नहीं स्पर्श करता ऐसा नियम है तेजियाम नौ दो बन् सर्वभुज यथा आग जैसा सारे चीज को खा लेता है जला के खत्म कर देता है ऐसा ही है देखो इसमें कोई दोष नहीं लगता ऐसा दे दिया मनुषाप ही अनिश्वर शंकर भगवान काम जई है शंकर भगवान पार्वती मैया को इधर बैठी बैठा के लीला कर रही है तुम तो बोले हम भी करे करके देखा शंकर भगवान नाम काम जई काम बोले काम जई है शंकर भगवान है तुम करने जाओ शंकर भगवान किया हम भी करें हाँ ठीक है शंकर भगवान किया तुम भी करो लेकिन शंकर भगवान जैसे कालकुट बीज या तुमको एक बूत बीज दे दे तुम खा के हजम करके दिखाओ वो नहीं करे इतना बदमाश है वो नहीं करेगा कालकुट बीज जो पान किया है पूरा तमाम जगत जल के खाग हो जाए उस समय एक बूंद बिछुआ काट देते रहे को बाप रे हो गया रे मारे करके चिल्ला है, है तब कहा है? तब तो चिल्लाएगा आर एक एक भी जहर खा के दिखा शंकर भगवान खा के दिखा दिया शंकर भगवान खा के दिखा दिया तू कर कर के दिखा वो करेगा नहीं उस समय करेगा नहीं है बोले कृष्ण भगवान ने रास किया हम भी करे हम जा कर कितना पखंडी है रास करके दिखाया सब मर गया नरक में पच नरक में एकदम कितना सारे बड़े बड़े है और भगवान श्री कृष्ण क्या की ऐसा करके गोवर्धन तो सात दिन सात रात पकड़ के रखा तू करके देखा पांच के जी एक पत्थर दे दे पांच घंटा था पांच घंटा नहीं दस मिनट पकड़ के रख पांच के जी पाथर है उस समय नहीं कृष्ण भगवान राज किया सब आजकल क्या सब स्त्रियों के द्वारा अपना पैर को मालिश करा रहा है दिक्कत है इस समाज को ऐसा हो गया आजकल सारे शरीर दबा रहे तुम्हारा गुरुजी होता तो तुमको एक लात मार के फेंक देता है तुम बैठो खमता लेके बैठे हुए हो तुमको एक लगा लात लगा के बार बार दे तुमको तुम्हारा गुरुजी अगर होता तो तुम आज रंग दिखा रहे हो अरे मेरा पावर है कुछ भी करे हम सब सप्तनाश कर देगा पूरा भजन का ऐसा सब भजन का हालत हो गया तो देखो भगवान श्री कृष्ण गिरराज गोवर्धन को ऐसा करके पकड़ा सात दिन रात तुम पांच के जी पाथर पकड़ के दिखाओ और कृष्ण भगवान राज किया तुम बोले हम राज करे यहां लिखा हुआ है हमने ये व्याख्या नहीं किया इसका भगवान श्री कृष्ण जो इतना रमन किए भागवत में सुखदेव गोस्वामी लिखा है अवरुद्ध सौरथ भगवान श्री कृष्ण जो रमन किए ब्रह्म रात्रि भले सतो कोटिपी का शातो शातो शातो एक सौ करोड़ गोपियों के साथ जो रमन किए क्या है जानते हो सब लगा था ना ब्रह्म का दिन और ब्रह्म का रात पागल हो जाओगे सुनने से हम्म और ब्रह्मरात्रि काल व्यापी रास लीला की और लगा के पलभर में चला गया अरे पलंग छपल में रासलीला खत्म ब्रह्मरात्रि व्या हुआ और भगवान श्री कृष्ण के बारे में इधर कह भी दिया सुंदरम ये तो अभी बोला जे ये जो है भगवान श्री कृष्ण भले हाँ। पूरा एकदम आत्मनी अवरुद्ध गु बजे इधर लिखा हुआ है सिद्ध सिर्द में कह इति विक्लविकम तासम श्रोता युगेश्वरे स्वर प्रहस्य सदयम गोपीर आत्मा राम ओपी और रमत इसका माने क्या है जब भी आत्मा राम है आत्मा राम ओपी और रमत प्रहसम गोपीर आत्मा राम ओपी और रमत जब भी आत्मा राम है तभी इच्छा करके रमन की जब भी आत्मा राम है तभी इच्छा करके रमन की हा ऐसा समझ के लख ऐसा समझ के रखो जब ये आत्मा राम है तभी रमन की आ, आ, आत्मनी अवरुद्ध सौरथ अपना अंदर में कुछ नहीं बिकार हुआ सत कोटि गोपी लेके भगवान रमन की ब्रह्मरात्रि भी लेकिन इधर लिखा है ये ठाकुर जी का बिल्कुल बूंद भी एक बूंद भी कोई बिकार नहीं भाई ठाकुर जी का अंदर में ऐसा लिखा है एक बूंद भी बेकार नहीं भाई ऐसा है जो ठाकुर जी इसका बारे में तुम चर्चा करना चाहते हो कि ठाकुर जी क्यों किया हम भी करें तो करो ठीक है करके दिखाओ ये जगतवासी का विचार है और जो ब्रह्म रात्रि लीला की उसके बाद परीक्षित महाराज जी का अंदर में जो है, प्रश्न है ये प्रश्नों के द्वारा लगता है मानो कि हमारा हृदय में जो संशय संदेह है ठाकुर जी ये मिटाना चाहता है जब कृष्ण भगवान ने ये सब लीला की तो देखे सारे हमको उल्टा समझा उल्टा समझा उसके बाद गोरंग मापू आए बोले महाराज तुम जो सोचे हो सोच के रखे हो ऐसा नहीं है रासलीला ऐसा विषय नहीं है रासलीला दूसरा किस्म का विषय है बड़ा आनंदमय विषय है ये आप समझे नहीं ऐसा करके विचार प्रस्तुत किए और इसके बाद सुंदर बताए कि देखो ये जो है ईश्वरण बच सत्यम तथा आचरित कचित तेसाम जत सवचो युक्तम बुद्धिमान समाचारित ईश्वर जो है ईश्वर इसका ईश्वर का क्रियाक्रम तुम समझोगे नहीं इसलिए ईश्वर जो है ईश्वर जो बोले उसी को करो उसको अनुकरण मत करो मेरा बात समझा नहीं ईश्वर का जो क्रियाक्रम है आप समझोगे नहीं इसलिए ईश्वर जो बोले उसी को करो ईश्वर जो कर रहा है उसको अनुकरण मत, मत करो समझा मेरा बात उसका अनुकरण मत करो ईश्वरान बचा सत्यम तथे वो तथा अचरितमचित तथे वचरितम कचित तेसाम जो सौ बचो युक्तम बुद्धिमान स्तम भले ऐसा कभी कभी ठाकुर जी का आचरण होता है कि लगता है कि वेद का विरुद्ध है आचरण विरुद्ध है अब लेकिन वो आप करने जाओ तो आपका लिए सत्यानाश हो जाए ये विरुद्ध नहीं है ठाकुर जी में सब कुछ एडजस्ट होता है ठाकुर जी का तत्व तो ऐसा है ईश्वर तत्व तो ऐसा है ईश्वर परमेश्वर ईश्वर तत्व इसमें सारे जो विरुद्ध गुण जो है लगता है बाहरी विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स सारे उसमें रिकॉन्साइल हो जाता बाहरी दृष्टि में जो विरुद्ध विषय है ठाकुर जी का जो विषय है उसमें सारे मिल जाता तुम्हारे में होगा नहीं इधर जो बताया देखो जे यद पंगज पराग निषेव तिप्त जोग प्रभाव विद्युता खील कर्म बंध स्वरम चरंत मनयोपि है नयात्म वपुष बंध य पद पंकज पराग निशेव तृप्ता जिसका जिस ठाकुर जी का चरण कमल का पराग मिलने का बाद तृप्त होके जोग प्रभाव विद्युताखील कर्म बंधा समोस्तो कर्म बंधन जो है छोड़ के योगी जो पवित्र हो गए निर्मल हो गए और वो जो भगवान है स्वयं जो स्वयं चरण है इसके द्वारा कृपा प्रत्ये होने का बाद मुनि ऋषि भी ऐसा करता है कि सराठ हो गया करता है ना जैसे विश्वामित्र तो बोले हे उसको फेंक दे रहा है त्रिशंकु को राम नया स्वर्ग बनाएंगे जा तेरा स्वर्ग जरूर ऐसा करके स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया क्या है ना हमारा चौतन महापो का लीला में है निशिंगानंद क्या की चैतन महापू वृंदावन जाए तो इसका लिए पूरा उद्यान बनाना शुरू कर दिया ध्यान के द्वारा उद्यान जहां जहां से चैतन्य महापू जाए सारे जगह फूलों की बगीचा ऐसा ध्यान के द्वारा बना दिया कनाई का नाटशाला तक हो पाया उसके बाद ध्यान नहीं चल रहा है तो ध्यान भंग होने के बाद देखना प्रभु कनाई का नाटशाला पर जग जाए उसके बाद नहीं जाए देख लेना नहीं जाएगा उसके बाद चौत्य मो कान का नाथ कनाई नाथ सला से वापस आए वृंदावन नहीं गए बोले देखा और कनाई नाथ सला तक तो जितना सारे रास्ता है सारे बगीचे कर दिया ध्यान के द्वारा ध्यान के द्वारा बगीचे कर दिया फूलों के द्वारा एकदम गल, गलीचा जैसे गलीचा है ना ध्वनिलो का खरीद गलीचा बिछा दिया इतना सुंदर इतना पावर है ध्यान के द्वारा देखो कितना पावर है चैतन्यमापू जाए इतना क्षमता है उसके द्वारा पूरा बना दिया पूरा रास्ता ठाकुर जी मखमल मखमल का ऊपर से ऐसे जाता उसका वो ऐसा बना दिया तो जैसे पराग निषेब तृप्ता जोग प्रभाव विदुता भिदु, खिल करम अबंधा स्वयं राम चरण ति मुन भी अमुनिषि जो अब ऐसा पावर लेके ठाकुर जी से क्षमता लेके वो भी बोलता है मैं जो बोलो सुन ऐसा खमता बाप रे ठाकुर जी स्वयं है अनंत ब्रह्मांड का मालिक उसका बंधन कैसे हो जब ऋषि मुनि का बंधन नहीं होता उसका बंधन कैसे हो राजन ऐसा झुकते दिए और एक विचार सुनो जब पोथी देवता तुम्हारा जब तुम्हारी जो पोथी देवता है पोथी देवता का अंदर कौन है बोले कृष्ण है तुम्हारा जब पोथी देवता है पोथी देवता का अंदर कौन है बोले कृष्ण है हाँ अब काम में आओ देखो पोथी देवता परमात्मा रूप में कृष्ण ही है परमात्मा रूप में कृष्ण ही है और कोई नहीं है इसलिए सुखदेव गोस्ा में अंतिम विषय सुनो सुनो सुनो भले गोपी नाम तत्पति सर्वेशाव नाम जो अंतस अंतरती किरण नेहभा कितना सुंदर युक्ति बोले गोपियों का हृदय में गोपियों का जो पत्नी बन के बैठे हैं वो उसका हृदय में अंतर बाहर सब कृष्ण ही कृष्ण है और कोई नहीं है दूसरा तत्व तत्व कोई नहीं है सब कृष्ण जो स्वामी बन के बैठे वो भी कृष्ण है उसका अंदर में इससे परीक्षित महाराज को सुखदेव को से बताया देखो गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशा में वो देना सारे तमाम दुनिया जो है सब कोई के अंदर में कृष्ण ही है हा जो अंतरती सारे जीव जीवो का अंत कर्म में जो विचरण करने वाले कृष्ण वह अगर बाहर राजकी किरा तो राजकी किसका साथ किया जब किश्न छोड़ के कोई तत्व है ही नहीं तमाम दुनिया में एक ही तत्व है जो गोपियों का जो तत्व बताई बताया हमने वो सब क्या अंतरंगा शक्ति सब चीज शक्ति भगवान का अंतरंगा शक्ति इसका विलास किया ठाकुर जी ना तो कोई बाहरी किसी का पत्नी को लेके नचाई नचाए ऐसा नहीं ये गलत ये सब गलती है ऐसा मत सोचो ष्णो जैसे आपने आप को लेकर खेल रहे अपने आप इस दुनिया में ठाकुर जी अपने आप को लेकर खेल रहे कोई है ही नहीं ठाकुर जी अकेला और तो ठाकुर जी का व्या ठाकुर जी ने व्याचार किया कि अन्याय किया कि न्याय किया विचार करने वाला कोई है दिखाओ जब आनन्द ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं अनंत ब्रह्मांड कोई पुरुष बोल के कुछ चीज है ही नहीं पुरुष एकमात्र पुरुषोत्तम कृष्ण अनंत ब्रह्मांड में पुरुष बोल के कोई है ही नहीं तो कौन बताएगा कि कृष्ण भगवान व्यविचार किया कि क्या किया ना किया कोई है ही नहीं एक ही है कृष्ण बी देखने वाला विचार जब भोपाल जी ने बताया सुंदर देखो परम परम जो ये जो विषय है ये सब विषय जो है परम उत्कृष्ट विषय इसका बारे में थोड़ा चर्ची होन, चर्चा होना चाहिए कि अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र तो पुरुष पुरुष जो है कृष्ण ही है और कोई नहीं पुरुष है तो भगवान से कृष्ण वैविचार किया क्या किया ये प्रश्न प्रसंग जो है कहां कौन विचार करेगा इसका विचार कौन करेगा पोपाजी ने बताया कि देखो इस जगत ध्यान से सुनना इस जगत में बहु नायक है बहु नायिका है एक दूसरे का पत्नी को लेकर चले जाओ तो वह हो रहा है। ये इस जगत में बहु नायक बहु नायिका बन के बैठे हैं। कोई नायक नायिका नहीं, नहीं है सब बन के बैठे हम नायक हम नायिका हैं। ल कर जो इच्छा है कर ये जगत में बहु नायक बहु नायिका है तो, तो कोर्ट में विचार हो सकता है वह क्यों किया लेकिन ये जो कृष्ण का जो कोर्ट है उसमें कोई नहीं विचार कोई पुरुष है नहीं सब स्त्री सब जो है गोपी ही अंति, अंतिम विषय जो है कृष्ण का साथ गोपी भाव लेके सम्मिलित होना यही टारगेट है और अंतिम विषय है जीवों का सार्थक होगा जिंदगी सबसे अल्टिमेट गौरी वैष्णव का भी तो देखो जो गोपी नाम तत्पति नाम तो सर्वेशा एवं देना जो अंत चरती अध्यक्ष किरण नहीं होती हेहवा यही कृष्ण कृपा के नित्य जगत से अपराकित बोपू को प्रकट किया एक जगत में और वृंदावन सुंदर लीला रचा रहे सुंदर अनुग्रहाय भूता ननुषम देहत भजते तदृश किरा जा तत्परो भवित अनुग्रहाय भूता नाम देह मास्ते भाजपा तत्पर भवे देखो अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सब अत्यद्भुत लीला आविष्कार की किस अनुग्रोह करने के लिए अनंत जगत का मालिक है वो किसी का इसे छोटा मोटा काम जो है इसमें किसु क्या करे इसलिए ओ सामग्र स्वीजस्व जसिय है ये सब जो श्लोक है सुंदर ज्ञान और वैराग्य जो सब है सर विधा सर और जो सारे ऐसा वैराग्य भी कृष्ण का स्ट्रीम है वैराग्य में कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है सबसे ऊपर वैराग्य कृष्ण का है ऐसा सोच के रखना तो ये सब विषय हम चर्चा किए हैं पहले भी अनुग्रहायो भूता नाम मानुस भजते तद से जा सुखता तत्परो भवेद ऐसा लीला भगवान ठाकुर जी ने विस्तार की जिस लीला सुनने का बाद तत्परों भवे तुम्हारा अंदर में अट्रैक्शन होनी चाहिए होगा ही तत्पर तत्पर भवे भवेमान बिलीलिंग तत्पर होनी चाहिए तत्पर होके भगवान का ऐसे जो लीला है ऐसा जो भगवान का सेवा है उसको धीरे दि, धीरे करके हृदय में जो आसन को तैयार करो भजन करते करते ठाकुर जी को ठाकुर जी स्वामी है तो मां सुयनो खुलु कृष्णा मोहिता माया तस्व माया मन मानहा सफर्सान सान सानो दरानो ब्रजो कसहाजवासी जो है ये जो ब्रजगोपी गोपी रास करने के लिए चली गई सारे और इधर लिखा भाई जो ये ब्रजगोपियों का जो अलग अलग सामी बनके बैठे हुए हैं, वो कृष्ण को ऊपर मास्टर जो नहीं की क्यों वो अपना पति को अपना सामने ही देखी बोले ये तो सोया हुआ है सुई हुई है आया ही नहीं समझ में कि ये पत्नी जो है उठ के भगी सबका जन सबका अपना अपना अनुभव है पत्नी हमारा पत्नी तो सामने ही है ऐसा अनुभव कराया ठाकुर जी ठाकुर जी ऐसा अनुभव कराया कि सारे अपना अपना जो पत्नी है सब सामने है। गया नहीं कभी गई नहीं ऐसा है तो खलु कृष्णायो कृष्णा ठाकुर जी का जोग माया के द्वारा ये विषय संगठित हुआ ये जो विषय है, है जोग माया ने करवाया करवाई और मन माना सफार सुन सानो द्रजो कसहाम वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन तो जो जुर्गोप्य स्वगृहानु भगवत प्रिया और ब्रह्मरात्रि हुआ, हुआ। रास हुई ब्रह्मी और ब्रह्मी रास होने के बाद इच्छा नहीं है कृष्ण को कृष्ण को छोड़ जाए क्योंकि कृष्ण प्राप्ति तो हो ही गया फिर भी दिखाने के लिए अनिच्छन्द जो जुर्गोप्य स्वगृहानु तो भगवत तत्व हो ही गया भगवत प्रिया सब गए सब अपना अपना घर कहा गए इस बार जो लीला है इस बार जो विषय है बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए बाजार में इस श्लोक का बड़ा उल्टा पलटा व्याख्या होता है इसका उपाय ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं तो पूरा बड़े बड़े सब उल्टा उल्टा व्याख्या किया है सब विषय ये विषय जो है बड़ा ध्यान ध्यान दे के सुननी चाहिए क्या ज वुरीद विष्णु श्रद्धाता मनोशणु मद अथ वर्णय दया भक्ति भगवती प्रतिलोभ काम हृद्रोगमाशुना चिरे क्या बोले विक्रीतवधु भीरीद विष्णु श्रद्धा मनुशृण मद अथ दिया भक्ति परम भगवती प्रतिलभ काम हृद्रोग अचिरे अचिरे अचिरे नीरा इस श्लोक जो है इसको विचार करना इस श्लोक को विचार करते हुए मार्केट में बड़ा व्यविचार चल रहा है बड़ा भले ये तो बोल दिया विक्रीतम ब्रजवधु वीरिद विष्णु ब्रजवधु गण के साथ विष्णु विष्णु शब्द क्यों व्यवहार किया या तो विष्णु नहीं है विष्णु शब्द व्यापक अर्थ व्यवहार किया विष्णु शब्द जो है इच्छा करके व्यापक अर्थ है क्योंकि शतकोटि गोपिका शतकोटी कृष्ण हो गया ये व्यापकत्व को अनुभव तो तुमको, तुमको, तुमको तुम्हारा अंदर में डराने के लिए ऐसा ना हो जाए काम पैदा हो जाए डराने के बोला हे विष्णु है व्यापक इससे बोला विक्रितमिदंश विष्णु ये जो विक्रिय में जो विशेष क्रिया जो है ब्रजो गोपियों का साथ ब्रजवधु का साथ विष्णु का, का जो कृष्ण का जो लीला है ये रमन है विष प्रसंग है ये बात श्रद्ध्यान तो अनुश्रीणवाद अथ वर्ण जो विशेष श्रद्धा का साथ सोवन करे और वर्णन करे श्रद्ध्यान तो अनुश्रीणवाद इसमें एक गुप्त विषय है श्रद्धान्वित तो, श्रद्धान्वित तो होने के बाद भी उन श्रीणुवाद बात को ध्यान देना श्रद्धांवित तो हो गया कितना श्रद्धा कौन जाने हंड्रेड परसेंट श्रद्धा हुआ श्रद्धा शब्द कहे शुद्धिरो विश्वास किसने भक्ति कहिले सर्व कर्म की तो है यही श्रद्धा शब्द कहे नहीं विश्वास और कुछ नहीं चाहिए हमको ऐसा हुआ अगर हुआ ठीक है चलो कृष्ण भक्ति करने से अगर मानवी लिया हुआ फिर भी ध्यान नहीं तो अनुश्रीवाद परमंश गुरु वैष्णव है परमशु गुरु वैष्णव है इनके अनुगत्य में सुनो अनुश्रीनिवार लिखा हुआ है अनुश्रीनिद अगर किसी आचार्य किसी गुरु ने तुमको बोला रास लीला शुभन कर तो पहले विचार है वो उसका गुरु जी का सुना कि नहीं उसका गुरुजी का जो विचार है वो अपना जिंदगी में अपनाया कि नहीं फर्स्ट पॉइंट जब ये बोले कोई अगर आचार्य बोले कि तो लगे हाँ राशलीला सुन सुबह करो करो ये तो लिखा हुआ है पहला प्रश्न हम करें जो वो जो आचार्य बन के बैठे हैं वो उसका गुरुजी का जो सिद्धांत तो है माना कि नहीं फर्स्ट पॉइंट अगर माना है तो इसका कहने से हम रासलीला सुने अगर गुरुजी उसका गुरुजी उसको उसको नहीं बताया तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि इसके द्वारा हमारा उल्टा हो जाए वो सदगुरु नहीं बन सकेगा सदगुरु का ये लक्षण है हर वगत जीवो का तुम्हारा अंदर में के उल्टा मैंने एकदम ऐसा भावना ना हो जाए पतन हो जाए ऐसा है। सब कोई जीव में को उल्टा भावना ना आ जाए ये साधु का विचार है तो स्वध्यान तो अनुश्रीवाद अनुश्रीनवाद है अन शोभन करो अनुगत में शोभन करो अनुसरण उसके बाद अथ वर्णन करो वर्णन जो वर्णन करे तो भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम परा परा भक्ति भक्ति को लाभ करे भक्तिम परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग आसु अपि मजे आसु आशु अपही नी अचिरे जो ये सब शब्दों का ध्यान धीर देखो ये सब दो है अच्छा अचीरेन और धीर जो व्यक्ति धीर ध्यान देना जो व्यक्ति धीर बन चुका जो व्यक्ति का जिंदगी में हम ये बोल सकते हैं आप धीर बन गया तभी ये संभव है तो ये जो आ, जो कोई भी बोले राशि शोभन करो तो ये सब विचार होनी चाहिए जो धीर है धीर मतलब जिसका चित्त वित्तीय गुरु वैष्णव के चरण में स्थिर है वही धीर धीर का बहुत व्याख्या है धीर का ये व्याख्या है जी जिसका मन चित्त जो है हर वगत गुरु विष्णु चरण में एकदम समा गया पूरा जैसा गुरु मुख्य पद्म को पूरा विक हो गया दूसरा एक अर्थ तो होता है यही एक ही अर्थ तो है उसका घुमा फिरा के कहे तो इसमें अर्थ तो आएगा जिसका जीवन जिंदगी में बाहरी दुनिया का कोई विषय का कोई स्पर्श है नहीं तो वो दोनों ही कॉम्पेटिंग एक बोलो तो दूसरा हो जाए जिसका मन चित्रवृत्ति गुरु विश्व के चरण में उसका ही विषय से मिला विषय बिल्कुल नहीं है और जिसका चित्तवृत्ति कृष्ण चरण में उन्मुख हुआ वो रासलीला शोभन करे ऐसा नहीं कि विषय छोड़ दिया आम बड़ा त्यागी बन गया मायावादी बन गया बस हो गया कृष्णलीला शोभन करे ये सब विषय धीर मायावादी जब भी बाहरी दृष्टि में शांत तो है लेकिन वास्तविक शांत तो नहीं है वास्तविक मायावादी शांत नहीं है लिखा हुआ उधर भक्ति मुक्ति सिद्धि कामिश अकली अशांत तो। सब अशांत तो है देखने में शांत तो है बेकार फालतू बात देखने में शांत तो है चुपचाप है वो शांत तो नहीं है एक एकमात्र तो किश्व चरण में अनन्न भक्ति जब तक ना होए, कभी शांत तो नहीं हो सकता शांत तो पद भी जो शांत तो हो वही धीर होगा ये धीर जो है उसका क्या होगा धीर व्यक्ति जो धीर होना चाहता है तो उसका चित्तवृत्ति जो है चित्तवि से जो काम दुर्ग विषय है ये दूर हो जाएगा सापा हृदय एकदम निर्मल बन जाए कामो गोपो रामायण प्रेम अविधि तुम्हारा देखने में लगता है काम है गोपियों का लेकिन काम नहीं प्रेम प्रेम है ऐसा कृष्ण कृष्णदास को बजूसर में सुंदर बताए किनो भगवान श्री कृष्ण का चित्त वित्तीय को संतुष्टि करने के लिए वे तो हर वकत इसका नाम है कि प्रेम है, है? अपना संतुष्टि के लिए कुछ काम करो उसको काम धरे काम नाम और कृष्ण दियो पृथ्वी वांछा धरे प्रेम नाम गोपियों का देखने के लिए लगता है गोपियों ने बहुत चूड़ी पहनी और इतर लगाई सुंदर वो किस लिए सुंदर कापड़ पहनी बस सब कुछ लेकिन किस लिए उसका अल्टीमेट होता है किस्नो मेरे को देख के संतुष्ट बन जाए कि मेरे को देखकर संतुष्ट बन जाए बात दूसरा कोई विचार है ही नहीं दूसरा कोई कृष्णो हमको देख के संतुष्ट हो बा इतना ही हमारा कोई कृष्ण को हम कृष्णो का हम भोग करें ऐसा नहीं गोपियों का विचार है साजा गुजा सब कुछ किया चूड़ी पहनी काफड़ पहनी पायल लगाई सब कुछ लगाई लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या चूल का भी नश की खोपा वो सुंदर है काजल लगाई काजल की धारा सब उसका पीछे एक उद्देश्य है कि देख के संतुष्ट हो जाए हम कृष्णों का सेवा का उपकरण बन जाए पोपा जी का विचार तमाम दुनिया जो देख रहे हो सारे हमारा भोग का सामान नहीं है सब कृष्णों का सेवा का उपकरण है ऐसा विचार करके देखो तो तो लड़की देखो लड़का देखो कुछ भी देखो कोई हृदय में काम नहीं पैदा होगा सब कृष्ण सेवा का उपकरण है सेवा विष्णु सदन मनो श्रेणु अथ वर्ण दिया भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग अचिरेन नीरा तो सुखदेव गोस्वामी जी बड़ा चालू है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महा है कि नहीं सारा परीक्षा भी कर लिया आज परीक्षा तो कर लिया दसम तो शुरू किए उसके बाद भी देखो परीक्षित महाराज क्वेश्चन किए प्रश्न किए ये प्रश्न किए तब ना हमारा जानकारी हुआ ये सब तत्व वस्तु जो हमने चर्चा की जो अगर परीक्षित महाराज ने अगर प्रश्न नहीं किए होते धर्म संस्थापना था यो हैं? संस्थापना धर्मस्व प्रसा इतर से अवतीर्ण ही भगवान अंशेन जगदीश स कथम धर्मसेतून वक्ता कर्ता प्रतिम आचरत ब्रह्मण पर विमर्शनम आत्त तो काम जगपति वैजुगुपित कि अभिप्रायत न संशय छिंद सुव्रत ऐसा अगर प्रश्न नहीं किए होते तो उत्तर तो नहीं आता तो इस राष्ट लीला जो है बड़ा आनंदमय है इसमें बिल्कुल भी गंदा चिंता मत करो करोगे तो मरोगे इसके बाद बहुत सारे लीला है आ, दे जो है देव यात्रा का समय गोपाल जातो को कहा आ, जो है बैलगाड़ी अदर लेकर एक उद्यान में गए जो है तत्व स्नाता सरस्त्या देवम पशुपतिम विभुम उसके बाद उसके बाद उधर जो रात को सोय थे एक सांप आके नंद महाराज को ग्रास करने लगे लाला कृष्ण बोल के चिल्लाए तो इसके बाद कृष्ण भगवान ने जाके उसका चरण का स्पर्श दे उसको उद्धार किए और उसके बाद सर्प सर्प ने सर्प ने बताया सर्प बाचो अहम विद्या धरो हो सुदर्शन इति श्रे स्वरूप संपीमान बीमान चरण दिशा ऋषि ऋषि ऋषि ऋषि रूप दर्पित हम अंगीरस ऋषि को थोड़ा मजा किया हे हे हे देखने में कैसा है बस साफ बना दिया ऐसा प्रसंग है हम बड़ा संखेप में बताएं क्योंकि समय नहीं है अभी बहुत प्रसंग है और इसके बाद इसके बाद जो है इसके बाद गोपियों के द्वारा जो है इधर जो है सुंदर भले जुगल गीत है जुगल गीत ये जुगल गीत में हम ज्यादा बताएंगे नहीं एक श्लोक बता दो एक श्लोक बता कर हम छोड़ दें क्योंकि समय नहीं उसके बाद उद्धव समय उख्रूश संवाद उद्धव संवाद की बहुत सारे उसका बात कृष्ण का पूरा तमाम लीला बाकी है इसमें रह जाए तो होगा नहीं ना इसमें बोले गोप हो बोले सुखदेव कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान जंगल में जाते हैं गौ चराने गोप हो कृष्ण बनम जाते तमनो दृतु चेत कृष्ण लीला प्रगायन तो। दुखे बनम जाते प्रगायंतो पूरा दिन एकदम मारे कृष्ण चिंता करते के तो रोते रोते सुबह में कृष्णो दस बजे साढ़े दस बजे चला गया पूरा वृंदावन जंगल में चराने और आए वापस तो शाम शाम ढाले शांस ढाले तब वापस आए तो उस समय जो गोपियों का अवस्था है बड़ा दुख की अवस्था कहा कृष्ण चले गए देखो कब आए कोई ठिकाना है नहीं इस समय गोपियों ने अपने आप एक गोपी दूसरे गोपी का साथ सुंदर हैं बातें करते रहते सुंदर स्तुति करते रहते भले ये ये जो कृष्ण बल देखो कैसा है बामो बात तो बाम कपल हो भू भूरधरा मार्गम गोपोर गोपिदान कहने जो बाहू मूल में बाम कुपोल राखे अ भ्रूजुगल नर्तन करते हुए वंशीवादन रतो जो सात जो छिद्र है उसमें अंगुली को चलाने वाले जो कृष्ण है वंशी ध्वनि करने के लिए श्री कृष्ण को बाध्य करें तब तो सिद्धोग जो है ऊपर में सिद्धोग उसके जो बनीता है सब पत्निया सिद्ध शिद्दु, सिद्धोग का जो बनीता है पत्नियां सब पोती संग में रहने से भी सब करके मोहित हो जाते काम पर अपराग तो काम जागृत तो हो जाता अलज्जित तो हो जाती थी मोहित हो जाती त तो बाम कोपलो बलगीत भूर्वल भूरधरार्पितु कमुराश्रित मार्ग गपियती मुकुंद वोम जानविता सहु सिद्धर्विस काम मार्गान मगात कसमलम अपना कपड़ा जो है अलगा हो जाता कपड़ा पहने पर पोति देव तो सामने हैं पोतिदेव तो सामने आए हुए हैं फिर भी अपना कपड़ा अलगा हो रहा है ऐसा कृष्ण का बनरू सुन के शरीर का हालत ऐसा हो जाता है ऐसा सुंदर जो है कृष्णों का पूरा वर्णन है सुंदर इसके बाद जो है हुँ? विश्व आकृति विश्वास अरिष्टो नाम का आकृति अरिष्टासुर आए और अरिष्टास को खत्म कर दिए ठाकुर जी एकदम संक्षेप करके मैं बता रहा हूँ उपाय नहीं है अरिष्टासुर को खत्म कर दिए उसके बाद को, आ, केशी को के, केसी केशी नामक जो द्वैत्य है उसको भी खत्म कर दिए ऐसा करके केशी घाट में है इसका नाम ही हो गया केसी घाट ऐसा करके ठाकुर जी ने खत्म किए और बहुत सारे प्रसंग हैं इसका बाद इसके बाद जो है अक्रूर जो है अक्रूर संवाद आए अभी आपे थोड़ा बहुत चर्चा करें वो बात भी स्वयंकालीन उद्देश्य में चर्चा हो पाएगा औष्टविश विंश औय अभी इतना दिन से देखो वृंदावन में कितना सुंदर लेला है? ग्यारह साल कितना महीना भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे हमको बड़ा बड़ा पंडित आदमी प्रश्न किए महाराज वृंदावन में कृष्ण नवकिशोर हलवा हल्वा आप बोलते हो नव किशोर है और नव जो है तो कैसे सोलह साल का ध्यान को भी ध्यान का बारे में बोला जो नवकिशोर जो है सोलह साल का है तो किशोर तो ग्यारह साल कितना वास वृंदावन में रहे उसका पता चले कैसा विचार है इसका बारे में इसका बारे में जो है जिबू गुस्सा सुंदर उत्तर दिए जिबोस्त बोले देखो ये जो ग्यारो साल कितना महीना बोल रहे हो जिबुस्त विचार दिखाए हर वक्त कृष्ण सोलह साल का माफी किया है जैसे सोलह साल का एकदम किशोर तो ऐसा ही रहता है बोले कैसे बोले ऐसा है जिब गुस्सा विचार दिखाए कि ये बड़े राजा का लड़का है ना राजा रा, राजा का जो लड़का है इसका जो शरीर का जो ग्रोथ है शरीर का जो वृद्धि है जल्दी जल्दी बड़े हो जाती है ऐसे पंजाब का लड़का लड़की को देखो 16 साल का लड़का पंद्रह साल बारह साल का लगेगा 24-25 साल का लगेगा पूछ छोटा लड़का बारह साल का हमारा सामने हमारे सामने आया था और यह हम तो ट्रेन जलंधर से हरिकथा बोल के आ रहे हैं बस बीच में एक स्टेशन में आए मिलने के लिए भारती महाराज भी थे भक्ति विज्ञान भारती महाराज अरे देखिए छोटा सा लड़का कौन सी क्लास में में पढ़ते हैं में इतना लंबारी बाप बाप रे ऐसा लंबा ऐसा है जो है ना वो ऐसा है शरीर का ग्रोथ है ऐसा जो जुवे बात दिखाए कि ये ब्रज ब्रज भूमि है आ इतना दूध खाए है पटंग करते रहते पागल है क्या ये जो है बोले ब्रजभूमि में जो है ऐसा हालत है महाराज जी बड़ा उदार है आपका सब छोड़ के रखा है हा ये जो है आपका इधर जो विचार है बोले सोलह साल का उम्र का माफिक हो गया इतना दो ही दूध खाया एकदम हड्डा कट्टा लंबा किस इतना लंबा है बोले ये जो किशोर किशोर किशोर जो उम्र का जो इतना सारे जैसा पावर है इसमें जिबू को सही बात ये विचार देखा राजा का लड़का है ना राजा का लिए इसका पालन पोषण वो जो 16 साल का उम्र में जैसा ऐसा हो गया ये विचार देखा ये जो है अभी जो है अक्रूर जो है अक्रूर अभी क्रूर जो है अभी उक्रूर महाराज जो है अक्रूर महाराज मधुपुरी मधुपुरी पूर, मधुपुरी में अथवा मथुरा में रहते हैं जितना सारे जितना सारे जोदुवंशी है जोदुवंशी का बहुत सारे जो आ, जो है सारे काकी भले डर के मारे सब चले गए क्यों कंको का डर के मारे कौसों का जो डर है इससे मारे सारे चले गए लेकिन उक्रूर जी महाराज बड़ा चालू है अक्रूर महाराज सोचे कि मथुरा है ये है कभी तो ठाकुर जी का कीपा हो इससे इच्छा करके उ जी महाराज कंक्षों का पक्ष का आदमी नहीं है उक्रूर भगवान उक्रूर जो है क्रूर उक्रूर जो है बड़ा भक्त है भगवान का उक्रूर जो है इच्छा करके मथुरापुर में रह गए वो कंक्ष सोचता है कि वो मेरा अपना आदमी है जो अपना विचार है कभी कभी उसका साथ प्रस्तुत करते जो ऐसा हालात क्या किया जाए कौशो सोचते हैं कि हमारा अपना आदमी हमारा बात को टालते नहीं कभी हैं हर वक्त सुनते हैं ओक्रूर जी को बुलाए अक्रूर जी थोड़ा आ जाओ बोल के अभी कौशो अपना जो सभा का अंदर बुलाए अभी ऐसा करो अक्रूर जी काल सुबह में आप ऐसा करो कि वृंदावन को चले जाओ और वृंदावन को जाके <coughs> आ वहा जो नंदो महाराज है सब है नंदो उपानंद जितना सारे गोप है उसको नौता दे के आओ नौता निमंत्रण करके आओ क्यों पहले हम एक धोनुर्गो का आयोजन किए हैं धोनुर्गो का आयोजन किए हैं ये धनुर्ज्योगो का उपलक्ष में जो भी हो और ये ध्नुगो में क्या है और जितना सारे मल्ल युद्ध होगा बहुत सारे प्रदर्शनी होगा गवैया गायेगा लड़ने वाला लड़ेगा यह सब राजा जो है राजा कंस कह रहे हैं कि ये सब बड़ा आनंद की विषय है जाके सब कोई को निमंत्रण करके आना सब आए जरूर ऐसा करके कंसु का नौता जो है वो लेके नंद गोकुल में जाने के लिए प्रस्तुत हुआ और औ सुखदेव समय कह रहे हैं कि देखो अक्रो ओपी चौम रात्रिम मधुपुरियाम महामती ही उसी रथम अस्थायो प्रजोजो नंद गोकुलम नंद गोकुल में नंदो नंद गोकुल मतलब नंद महाराज का जो पूरा ये जो है गोकुल है गो गोप समन्वित तो, गोप गोपी समन्वित तो जो भूमि है उसमें रथम रथ में चढ़कर कंसों का कहने से कंसों का आदेश लेकर अब ओख्रुण जी महाराज उस रात को उषित्वा उषित्ता मंदिर राजपन किया अरे महाराज रात तो बहुत जापन किया रात तो ऐसा नहीं मथुरा में तो रहते तो रात जापन तो बहुत किया बोले ये तो लिखा मधुपुर महामती रात्रिम महापुरयाम महामती ही उसी ये विशेष बात को बोलने का कोई दरकार ही नहीं आ तो मथुरा में रहते है तो मथुरा में सोते है तो इस बात को बोलने का क्या दरकार है जो अक्रूर ओपी चौं रात्रि मधुपुर्याम महामति ही उसित्वा रथम स्वाय प्रजोज नंद गोकुल वो जो रात जो है कंशो का कंशो का आदेश लेने के बाद आज का जो रात है ये विशेष रात है क्यों क्योंकि अंदर में हर बका एकदम एकदम बेचे नहीं आ रहा है आहा आज हम कृष्ण का साथ दर्शन करने के लिए हमारा सुजोग आएगा रात तो बहुत गया लेकिन आज का जो विषय है नींद नहीं आए पूरा नींद नींद नहीं आ सारा रात चिंता करते रह गया कि हमने क्या सौभाग्य की है ठाकुर जी एक कमसोर आक्षस है असुर है वो मेरे को स्वयं मोधुम हमको भूमि में भेज रहा है हम खुद अपने हिसाब से जाए तो बोलेगा मारने के लिए आएगा ना बोले तुरा सा उसका कोई लेना देना है काट के एकदम फेंक दे आप वो तो आदेश किया है आदेश किया है इसके द्वारा मैं जा रहा हूं आज मानो की लगता है कम सो मेरा गुरु है कौन सो मेरा गुरु है कौन सो गुरु बन गया गुरु तो बन गया परोख रूप से इनडायरेक्टली कौन सो गुरु बन गया क्योंकि कौन सो आदेश कर जाओ गोकुल में जब भी वो जानता नहीं फिर अनजाने में आदेश किया जैसे ओ जो वेशा जो बताया चिंता ये बोले अगे तुमने क्या कर रहे हो कार्य करके रखे हो जिंदगी सत्यनाश कर दिया आपने ऐसा हमारा शरीर पर आकर्षण है इतना अगर तुम तुम्हारा किसों पर आकर्षण तुमको किश् मिल जाए बस हो गया शिक्षा उसके बाद वंदना में लिखे चिंता मनीर गुरु में लिखा है ना चिंता मनी मारा गुरु है उसके आदेश के द्वारा ही तो मेरा रास्ता खुल गया ना आज जो रास्ता खोला है ठाकुर जी प्राप्त हुआ उसका जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है तो ऐसा मत सोचो कि कंसो कैसे गुरु बन गया महाराज कंसो बदर्शक गुरु बन गया महाराज कंसो कौन सी गुरु बोले बत्मप्रदशक गुरु बन गया कंसो ने रास्ता दिखा दिया गोकुल का गोकुल का रास्ता दिखा दिया ना तो गुरु बन गया बोले गुरु कंसो कंसोजी गुरु है देखो क्या आदेश क्या कंसो का आदेश लिख तम रात्रि है मधुपुर या महामती महामती कृष्ण महामती के द्वारा उसके जो चित्तवृत्ति कृष्ण में ही है इसको इंडिकेशन किया महामती उसी को बोला जाता है जिसका चित्तवृत्ति हर वक्त कृष्ण में टीके रहते हैं वही महामती महामती नहीं होता नहीं महामती हाँ महामती होता नहीं तो असतीमती होता है मोतिम सतीम वासुदेव व्याख्या किया जाता है स्वतीमती असतीमती बेस्याति रघुनाथ रोज से रोजुना दूसरे बैठे औसती पतिष्ठा साधिष्ठा सपचरमी मे दिन और उक्रूर रात को जापन किया उषित्वा उषित रात को किसी भी हालत और टेंशन उत्कंठा उद्वेक ये उत्कंठा तुम्हारा माफिक नहीं हमारा बहन का शादी नहीं हुआ उत्कंठा ऐसा उत्कंठा नहीं उत्कंठा है यह कैसे कृष्ण दर्शन हो जैसे सीधामा चोरी देखोगे उधर कृष्ण कृष्ण दर्शनम कृष्ण दर्शनम कथम सात इति अचिंता कृष्ण दर्शन मेरा कैसा होगा पहला ये दोस्त का साथ बद, पहला जो नजर होगा तो दोस्त मेरा कैसा कैसा उसका भाव होगा कैसे आएगा दौड़ के हम कैसे उसको गले लगाएंगे ऐसा उद्वेग जो उत्कंठा है ये भजन का उत्कंठा उद्वेग ये कोई मामूली संसार चीजों के लिए नहीं, है नहीं। ये जो है तो ये जो है ऐसा उचित बड़ा कष्ट करके रात को गुजारे कब सुबह हो कब सुबह हो कब सुबह हो कब हम जाए ऐसा उद्वेक उत्कंठा लेकर रथम अस्थायो प्रजोजो नंद, नंद महाराज के जो नंद गांव है वहां चले गए कौन बोले एख्रूर महाराज और गच्छन महाभागो महा भागो भगवती अम्बुज क्षणी भक्ति है पराम उपगत एवं अचिंत कैसा है महाभगवान उूड महाराज जो है रास्ते में जाते जाते सिर्फ चिंता करते रह गए हाय हाय हमारा साथ कृष्ण जो पद्म पलाश कृष्ण परम हैं परम पद्म पलासोचन जे भगवान से कृष्ण परम भक्ति प्राप्त हो हो हो गमन करते करते रास्ते में चिंता किया ठाकुर जी ऐसा कर दे तो हमारा भक्ति हो जाए कृष्ण परम भक्ति प्राप्त हो भैया प्रकार चिंता करते रहे पूरा रास्ता पूरा रास्ता गच्छनपति महाभागो भगवती अम्बुज क्षणि भक्तिम पराम उपगत है जैसे कि भक्ति आ जाए पूरा ऐसा चिंता पराम उपगतो इ एवं इतत अचिंता है और रास्ते में अपना अपना का का प्रशंसा कर रहे आ हमारा कितना सौभाग्य है हमारा भाग्य का सीमा ही नहीं क्यों किम मया आचरित भद्रम किं तप्तम परम तपहा किंग वा दर्शन करे आह किंग मैं आचरितम भद्रम की कौन सी ऐसा मंगलिक मंगल आचरण किए हैं हमने और कौन सी तपस्या की है जैसे आज हम्म आज शव का साथ केशव का चरण भगवान केशव का चरण दर्शन केशव नाम जो है ये केशव नाम का व्याख्या वो जो व्याख्या कर रहा था विष्णु पुराण का थोड़ा बहुत सिद्धांत बताया ये जो ब्रह्मा का गुरु है इसलिए केशव नाम है कौ ब्रह्मा केशव ब्रह्मा क ईश इति केशव ब्रह्मा का जो गुरु है इसे इसका नाम ब्रह्मा को पढ़ाया था चतुष्ठ की भागवता दिया विद्या इसका नाम केशव केशव है और किंग हैचरित भद्रम कि तपम पर कि आचरित भद्रम कि अर्द्रक्षा केशव केशव हम हाँ आज के शव को दर्शन करे हाय हाय क्या किया था मैंने ऐसा सुदुर्लभ ममई तद ममितुर्लभम मम ममई तद ममित मम दुर्लभम ममो एक तमई तद एक सत्या ममई तद दुर्लभम मनो उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जनम है बच्चे विशेषक्त चित्त हम है हम विश हमारा हम तो विशेषक्त चित्त है हमारा चित्त तो विशेषक्त है आज शास्त्र में विचार है विशेषक्त चित्तना कृष्णावेश सुदूरत विशेषक्त चित्त जो है इसका लिए कृष्ण कृष्ण का आवेश नहीं होता कदापि विशेषक्त चित्ता नाम कृष्णावेश सुदूरत कभी होता होना संभव ही नहीं उक्रू बोलते ममी तो दुर्लभम मनो उत्तम श्रोक दर्शन हमारा विषय भी विषय विषयात्मो हम विषय चिंतन करते रहते हैं ऐसा कैसे उत्तम श्रोत श्री कृष्ण का दर्शन लाभ शुद्र ये कैसा लगता है जैसे आदमी शूद्रो का शूद्रो का लिए वेद उच्चारण निषेध है शूद्रो कभी ओंकार शब्दों ना बोले नियम नहीं है स्त्री लोग ओंकार शब्दों ना बोले नियम नहीं है जब पूरा शरीर धर्मो से बाहर चले जाओगी तब विचार किया जाएगा अभी तो प्रश्न ही नहीं है ओंकार नहीं बोलो और वेद उच्चारण नहीं करो नियम है हा भागवत कथा सुनो कोई चिंता नहीं भागवत तो उदार है किष्ण मंत्रो ध्यान से सुनना है इस सिद्धांत को किष्णों का जो मंत्र है इतना पावरफुल है उसमें कोई पुरस्तण आदि कुछ शुद्धि आदि कुछ दरकार नहीं है गोपाल तापनी में बहुत जगह बहुत बहुत जगह लिखा हुआ है कोई दूसरा देवता का मंत्र ठीक ठाकुर जी का दूसरा मंत्र करने जाओ तो उसमें बहुत सारे नियम है कर्मासन करो उसमें दिग निर्णय करो कैसे शोधन करो कर्मासन को उसके बाद दोस्तों लेकिन कृष्ण मंत्र तो ऐसा पावरफुल है उसमें कोई रोक टोक नहीं है कभी भी इतना पावरफुल है बस शुरू कर दो कुछ चिंता नहीं है ऐसा पावरफुल है कृष्ण मंत्र में कोई शोधन फोधन सब चूल्हे में जाए सब चूल्हे में जाए कुछ नहीं देख रहा है बस करना शुरू कर दो हो जाएगा कम कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है और ये है देखो आ, हमारा आज जो कृष्ण दर्शन के लिए जाना ये लगता है कि मानो कि एक शूद्र वेट वेतपात करने के लिए जा रहा है शूद्र के लिए वेतपाट निश्चित है और शूद्रो जैसा लगता है कि आज मैं कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा हूं मतु वृंदावन को अब अब लगता है कि जैसे शूद्रो हम शूद्र हैं हमको वेद पाठ करने के लिए लगा दिया कैसे संभव है ऐसा करके बता दिया सुंदर करके अभी जो है अभी जा रहा है कृष्ण दर्शन के लिए रथो रथम अस्थायो रथ में चिंता करते रथ का ऊपर जो चिंतन है जो भाव है उसका सुंदर सही ढंग से प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे हम सायंकालीन करें। अधन में क्या अभाव है का कैसा कैसा भाव है हैं ये सब प्रस्तुत करेंगे जल्दी आना उसके बाद उद्धव संवाद होगा बड़ा इम्पोर्टेंट है उसमें सुनना इसके बाद इसका बाद तो कंशुब होगा उसके बाद कृष्ण मथुरा चले जाए बहुत सारे प्रसंग है बहुत ध्यान से सुनना एक बात भी रहना जाए पूरा विचार करके ये बात को सुनना नाम संकर्तन स्व सर्व पाप प्रनासनम प्रणाम तंग नमा हरि परम वाचक के पास सिंधु भव पथिता ना बन कृष्ण घ्यों नम